एक समय की बात है। एक शहर में तीन चोर रमन, गीजा और राका रहते थे। तीनों चोरों को थोड़ा-थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़ी-बड़ी लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल हड़प लिया। तब पुलिस को खबर हुई, तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी। मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। वह चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कह मैं चाहूं तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ग्वान द्वारा चोर सकता हूं। गीजा को भी विद्या का घमंड था, तो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं, तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूं। रमन और गीजा की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा, � तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया। गीजा ने भी शेर की खाल तैयार कर दी और राका ने उस शेर के आकार में जान डाल दी। और फिर क्या? तीनों चोरों के सामने एक जीवित खूंख उस शेर को देखके वह तीनों थर थर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो एक दाना नहीं था। वह भूख के मारे गरजने लगा और उसने तीनों चोरों पर हमला कर दिया। शेर उनको मारकर खा गया। फिर वह मस्त मगन होकर घने जंगल की ओर चल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड ना करते, तो उन्हें जान से हाथ ना धोने पड़ते। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझकर ही करना चाहिए। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के स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 गाजर मंच पर गया और बोला मैं बहुत सुंदर हूँ और नारंगी रंग का हूँ प्रधान रूप से मुझ में विटामिन ए मिलता है विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है खरगोश भी मुझे खाना पसंद करते हैं स्वाद में मैं बहुत मीठा भी हूँ मुझ में ये सारी खूबियाँ हैं इसीलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ सब �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 आकाश में गायब होगी। इसीलिए जब भी हम प्यास काटते हैं, तब हमको रोना आता है। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जादुई घंटी। प्रणाम बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे एक नैतिक कहानी। नदी के किनारे था एक छोटा सा गांव। उस गांव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 उस समय रामू ने अपने जेब से घंटी को निकाला। रामू की माँ ये देखकर बहुत आश्चर्य रह गई। ग्रोध थोक कर उन्होंने कहा, तुम ये घंटी अपने साथ ले गए थे? तुम्हारे छोटे भाई ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अपने स्वार्थ के लिए तुमने हम को भूखा छोड़ दिया? रामू को तब बहुत बुरा लगा और �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 हम सब गोला बना कर बैठ गए आज दीदी ने पत्थे लेकर आई थी कितने सारे पत्थे तरह तरह के पत्थे हमने पत्थों को अच्चे से देखा कुछ पत्थे लंबे थे तो कुछ गोल थे एकदम गोल कुछ चोटे, कुछ बड़े एक था लाल वाले एक पत्ता पीला और काठे रंग का था। एक पत्ते पर नसे दिख रही थीं। एक पत्ता कतरीला था। एक पत्ते का डंटल एकदम सीधा था। एक पत्ता झालर वाला था। हमने पत्तों को धूंकर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, तो दूसरी तरफ से खुरदरा।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 बटक का बच्चा बोला मुझे एक कैचवा मिला चूजा बोला मुझे भी फिर से बटक का बच्चा बोला मैंने एक तितली पकड़ी चूजा बोला मैंने भी तितली पकड़ी बटक का बच्चा बोला मैं तैरना चाहता हूँ चूजा बोला मैं भी बटक का बच्चा बोला देखो